जय निज मन मुख सुधार पर फल चारुर राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भय सब संतन की जय धुआ संख्या एक के बाद जनिया चरज करहु मनुमाही सुत तपते दुर्लभ कछुना तपबल जग जगस विधाता तपबल विष्णु भय परिता तपबल शंभु करा तपते अगमन कछु संसारा भय नई सुनयतिगा कथा पुरातन सुलागा कर्म धर्म अने का रई निरूपण विरति विवेका उद्भव पालन प्रलय कहानी बखानी सुने महीप तापस बस भयऊ आपन नाम कहन तब लयऊ कहता पृप जानूँ तोही हीऊ कपट लाग भल मोही सुन मही सनीति जहां तहाँ नाम कह नृप मोहि तोयि परायते प्रीत सुई चतुर्ता विचारितब तो तो तो तरशियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय कुतन की जय <coughs> स्मरण करें वन में वो कपट मुनि और प्रताप भान इनकी वार्ता हो रही है तो प्रताप भान ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है आपका नाम का अर्थ क्या है तो वो कपटमुन बताने लगा कि हमारे नाम का अर्थ ये है एक तनु जब से श्रेष्ठ हुई है तब से मैं इसी प्रकार इसी शरीर में हूँ मैंने न सभी छोड़ा न दोबारा मेरा जन्म हुआ इस प्रकार से मैं जो मेरा जीवन दीर्घकालीन है इसलिए मेरा नाम एकतन है अब वो कहता है कि देखो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं इतनी बड़ी आयु जो हमारी तपस्या के बल से हुई तपस्या के बल से सब कुछ संभव है तो उसकी महिमा सुना रहा है कहता है जन करो मन माही ये आश्चर्य न करो कि हमारा इतने हजारों हजारों वर्ष का लाखों वर्ष का हमारा इतना दीर्घ जीवन कैसे हो गया तो कहते तपस्या से सब कुछ तब से हो सकता है ऐसा तपते दुर्लभ कछ नही कहता है पुत्र तब से कुछ भी दुर्लभ नहीं तपस्या करो तो सब कुछ हो सकता है तप बलते हैं जगह विधाता कहते हैं देखो ब्रह्मा जी जो है वो जगत की रचना तपस्या के बल से ही उन्होंने की प्राणों में आता कि ब्रह्मा जी तो की उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी विष्णु भगवान की नाभि कमल से तो ब्रह्मा जी ये सोचते रहे हम किस लिए हुए हैं क्या करें तो आकाशवाणी हुई कि तुम सृष्टि करो अब ब्रह्मा जी सृष्टि करने के लिए तत्पर हुए तो उनसे सृष्टि हुई नहीं समझ में ना आए क्या करें कैसे सृष्टि होगी <coughs> तभी आकाशवाणी हुई कि तुम तपस्या करो तब तो ब्रह्मा जी ने तपस्या की तब करते करते फिर उनको इस प्रकार की सूझाई बलाया कि सृष्टि कैसी होगी तब उन्होंने सृष्टि की तो इसके माने हैं कि बिना तपस्या के ना व्यक्ति कोई बुद्धि काम करती है ना शरीर काम करते हैं ना वो कोई कोई रचनात्मक कार्य नहीं कर सकता खाने पीने को जीवन तो जीता रहता है लेकिन कोई रचनात्मक कार्य करे प्रोडक्टिव वर्क हो क्रिएटिव वर्क हो कोई तो उसके लिए व्यक्ति को तपस्या करनी पड़ती है और तपस्या से तात्पर्य क्या है उसको बार बार याद रखना पड़ता है भारतीय की अपनी बुद्धि में रूढ़वादी बातें बहुत भर गई हैं। हमेशा बार बार वही ध्यान में आता है तपस्या के तात्पर्य है इंद्री निग्रह मनोरिग्रह इंद्रियों को विषय में विचरण न करने दे विषयों के सुखों को, को भोगे नहीं और मन को भी मन के द्वारा भी विषयों को सुखदायी समझ करके उनका चिंतन करना उनको प्राप्त करने के लिए कामना करना ये है व्यक्ति के शक्ति को छीन कर देता है तो इस प्रकार से अपने मन को भी रोके तब तपस्या होगी फिर अपना मन भूतकाल और भविष्यकाल में भटकता रहता है जब देखो तब भूतकाल की बातें इतिहास लंबी चौड़ी बातें वही मरीज की तरह घूमती रहती है और वही अपने आप विचार करता रहता है दूसरे लोगों को भी वही सुनाता रहता है ये व्यक्ति की दुर्बलता है भविष्य के लिए भी बहुत चिंता करता रहता है ये भी उसकी दुर्बलता है इन सब दुर्बलताओं को छोड़ करके व्यक्ति मन के ऊपर नियंत्रण रखे इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखे तो उसके अंदर एक शक्ति जागृत होती है और वो शक्ति का उसको कहते हैं कि वह तपोवल उसके अंदर व्यक्ति के अंदर तेज उत्पन्न होता है एक शक्ति आती है उसकी बात कहते हैं जब तक व्यक्ति में वो तेज या शक्ति नहीं होती तब तक व्यक्ति कोई महान कार्य नहीं कर सकता ये कोई काम नहीं कि व्यक्ति सुबह उठाओ खा लिया और सो लिया और खा लिया और सो लिया कहते हम सारे दिन बहुत बिजी रहते हैं खाने में सोने ये कोई काम न काम नहीं ये तो जीवन जैसे वेजिटेबल लाइफ अंग्रेजी में कहलाती पेड़ पौधे जिस प्रकार के है बस वो भी खुराक लेते रहते हैं बढ़ते रहते हैं खुराक लेते बढ़ते रहते करना करना कुछ नहीं इसी प्रकार में वेजिटेबल लाइफ की तरह से जीवन जीना मीनिंगलेस है वो कुछ अर्थ नहीं है ये तो तेजहीन व्यक्ति जिन्होंने तपस्या नहीं कि वो इस प्रकार के निरर्थक जीवन जीते रहते तपस्या के मन शक्ति का संचय करना और इस प्रकार से कोई उपयोगी कार्य करना लोक कल्याण का, का कार्य हो अपने आत्मविकास का कार्य हो परमात्मा की प्राप्ति हो पुनर्जन से छुटकारा हो ज्ञान हो भक्ति हो ये सब कुछ व्यक्ति प्राप्त करे तो ये सब तपस्या के बल से होगा तो वो जो यद्यपि कपटभुनि है लेकिन बात बिल्कुल सही कह रहा है तपस्या से सब कुछ दुर्लभ है लेकिन उसने जिस तपस्या को ये लागू कर दिया कि तब से लेकर के अभी तक जीवन हमारा चला रहा है इतनी लंबी आयु चली आ रही है ये तपस्या के बल पर किया है ये तपस्या का दुरुपयोग तपस्या का कोई सार्थक प्रयोग ये नहीं है कि व्यक्ति अपने जीवन को दीर्घ बना ले बस हो गया तपस्वी कहते ये बहुत बड़ा काम हमने किया इतनी तपस्या की कि हमने अपनी आयु को 100 वर्ष डेढ़ सौ वर्ष दो सौ वर्ष बना दिया तो इससे क्या हुआ इतनी लंबी आयु हो गई जैसे जो जीवन आपने 50 60 वर्ष दिया वही 100 वर्ष दिया तो इतनी लंबी आयु हो करके उसका उपयोग क्या हुआ पर्पज लेस लाइफ चाहे कि बढ़ाते चले जाओ किसी काम के नहीं तो ये तपस्या का फल नहीं है लेकिन वो दिखाता तपस्या का फल यह है कि जब से सच हुई तब से मैं अभी तक चला रहा हूँ ये तपस्या का फल और वो तैसे तो मूर्खता अगर तपस्या का प्रयोग कोई दीर्घ जीवन बनाने के लिए कर दे तो वो तपस्या का दुरुपयोग लेकिन प्रताप भान को समझ में नहीं आया उस चक्कर में फंस जाता अब देखो शास्त्रों की जो बात बात है और जो हमारे अध्यात्म जीवन के जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों को समाज में हर काल में हर समय जो है वो गलत फहमियां रहती रही हैं भ्रांतियां रही है वो और उन भ्रांतियों में जीवन जीते रहे और लोग बाग अपने समझते रहे कि हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े समझदार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है इसलिए शास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता रोज है रोज शास्त्र का विचार करो रोज उसको देखो शास्त्र क्या कहता है सही तरीका क्या है भ्रांतियां कहाँ हैं हम किन भ्रांतियों में पड़े हुए हैं हम क्यों दुर्बल है क्यों असमर्थ है क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हैं ये सब उसको देखो तो शास्त्र बताएगा तो कहते हैं तपस्या के बल पर ये सब होता है ब्रह्मा जी को तक तपस्या करनी पड़ी तो शास्त्र ब्रह्मा जी की तपस्या का वर्णन क्यों करते हैं पुराण इसलिए कहते हैं कि जब लोग पढ़ेंगे तो कम से कम उनकी चेतना आएगी उनमें कि जब ब्रह्मा जी को तपस्या करनी पड़ी तब सृष्टि कर सके तो हम भी अगर कोई क्रिएटिव वर्क करना चाहें तो ब्रह्मा जी की तरह से तपस्या हमको भी करनी पड़ेगी हम कौन बड़े भारी इतने सामर्थ्यवत हैं ब्रमासी ज्यादा सामर्थ्यवान थोड़े कम अपने आप मेरी तपस्या के सब कुछ कर लेंगे तपस्या तो हमको भी करनी चाहिए ये व्यक्ति को चेतना गीता के साथ में अध्याय में भगवान कहते हैं कि तपस्वियों में तप मैं हूँ वही जगह बहुत बातें वर्णन करते हैं उनमें ही कहते हैं कि देखो कहा मैं हूँ कई जगह स्थानों का वर्णन करते हैं। कहते है कहते तेजस्वियों में तेज मैं हूँ बुद्धिमानों का बुद्धिमय हूँ और वहीं कहते हैं कि तेजस्वियों का तेज में हूँ और तपस्वियों का तप में हूँ माने ये ईश्वरीय रूप है ये तप किसी व्यक्ति के अंदर आया उसने किया तो माने परमात्मा ही तप रूप में उसके अंदर प्रकट हो रहा है कोई तेजस्वी व्यक्ति तेज उसका बढ़ रहा है इसके माने परमात्मा ही उसके तेज रूप में अभिव्यक्त हो रहा है कोई व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान है तो उसकी बुद्धि की बुद्धिमत्ता परमात्मा ही मानो उसकी बुद्धि में बुद्धिमत्ता होकर के प्रकट हो रहा है ये कहना चाहते भगवान और कोई व्यक्ति बुद्धिमत्ता न लाना चाहे तेजस्वी न बनना चाहे तपस्या न करना चाहे तो फिर इसके माने क्या हो परमात्मा से दूर रहना चाहता है परमात्मा उसके अंदर प्रकट नहीं होगा कोई ऐसी कठिन बातें नहीं शास्त्री कहते भाई बड़े शास्त्र कठिन है वो तो समझ में आने ही वाले नहीं है बहुत मुश्किल है ऐसा नहीं है सिंपल सी बात तपस्या करो तपस्या क्या है परमात्मा का रूप अगर चाहते हो परमात्मा की प्राप्ति हो तब करो तब जैसे संग्रहित होगा तैसे तो परमात्मा प्रकट हो तो ये और लोग क्या करते हैं इसका उल्टा ही करते रहते हैं व्यक्ति का जीव का स्वभाव वो है कि ऐसा कार्य करेगा जो तप के विपरीत है जैसे भोगों का चिंतन करना धन का चिंतन करना इंद्री भोगों का चिंतन करना अच्छा खाने को मिले अच्छा वस्तुएं पहनने को मिले अच्छा संगीत सुनने को मिले दुनिया की बातें जो है करने को मिले ये सब बातें व्यक्ति के स्वभाव इस प्रकार की तरफ भागता क्योंकि अनट्रेन उसने जीवन जिया, बाल काल से ही उसको इस बात का प्रशिक्षण नहीं मिला कि सही तरीके से जीवन कैसे जीना चाहिए ये गलत काम करता आ रहा है पहले ही से अपनी शक्तियों को नष्ट करते सारी जीवन चला रहा है किसी ने टोका नहीं किसी ने बताया नहीं न माता पिता न कहीं गुरु ने कहीं कहीं सत्संग में कहीं किसी को मालूम नहीं हुआ तो मनमानी ढंग से जैसे पशु प्रवृत्ति होती है कि अच्छा अच्छा खा लो अच्छा अच्छा पहन लो बस यही तो है ये सब यही कर रहे हैं हम भी ऐसे अच्छा कर रहे बस इतने भर में जीवन जीने वाले व्यक्ति जो हैं वो तपस्या ही जीवन जीते हैं लोग बात बहुत अपनी जब मिलेंगे तो पुरानी गाथाएं खूब सुनायेंगे मुझे ये किया मैंने वो किया पर गया मैंने कैसे तो किया मैंने तो ऐसे किया तो सब जो, सब जो किया पूर्व उसका स्मरण करना वो भी तपस्या के विपरीत है मैंने उसकी तपस्या छीण होती है जब व्यक्ति अपने पूर्व जीवन की महिमा सुनाता है गाथा सुनाता है मैं कहा गया क्या किया क्या हुआ तो उससे उसका तब छीण होता अभी विचार्यों को पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं अज्ञानी व्यक्ति को क्या मालूम था हम ये सब गाथा सुना रहे हैं इससे हमारा तपोबल छीण हो रहा है इसलिए इन सबको मालूम होना चाहिए कि तब क्या है कैसे होता है और उसका फल क्या है तपस्या तपस्या व्यक्ति को शक्तिशाली बनाने वाली है वो बिल्कुल सही बात कहता है कि शुद्ध तपते दुर्लभ कछ ही अब सीधे स्तब के स्थान में अगर हम बल कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में कोई बल नहीं तो कि बिना बल के क्या कर लेगा अगर शरीर में कोई बल नहीं तो क्या कर लेगा अगर उसके बुद्धि में बल नहीं तो क्या कर लेगा ये बल आता कहा से तपस्या से आता है बल तो सब व्यक्तियों में होता है लेकिन अपने बल को व्यक्ति अपव्य करता रहता अपने दुरुपयोग करता रहता छीण रहता है उसे मालूम नहीं हो रहा है कि मेरा बल छीण हो रहा नष्ट हो रहा जा रहा तो इसलिए कहते हैं तप बल जग जग स्रज विधाता और तप बल विष्णु भये परिताता और कहते हैं तपस्या के बल पर ही विष्णु परिता हुए कि मैंने जगत की रक्षा करते हैं सारी जगत की रक्षा विष्णु कैसे करते हैं तपस्या के बल पर करते हैं इतने विशाल सृष्टि का पालन करना एक बहुत बड़ा कार्य है इतने बड़े कार्य को करने के लिए बड़ी शक्ति चाहिए तो विष्णु भगवान तप के बल से ही कार्य करते हैं तप बल संभु करेंपस्या के, के रचना करने वाले पालन करने वाले संघार करने वाले इन देवताओं को भी जब तपस्या करनी पड़ी तो साधारण मनुष्य की बात क्या है उसको तपस्या करनी ही होगी ये कहते हैं तपते अगम न क इसलिए तपस्या से संसार में कुछ भी अगम नहीं है अगम, नहीं। अगम असंभव कुछ भी नहीं है सब कुछ तपस्या के बल पर सब कुछ प्राप्त हो सकता है <coughs> तपस्या में व्यक्ति को थोड़ा कष्ट सहन भी करना पड़ता <coughs> कष्ट सहन के माना यह कि अब जब कोई महान कार्य व्यक्ति करेगा तो उसके लिए दौड़ना धूपना पड़ेगा कुछ न कुछ परिश्रम करना पड़ेगा शारीरिक परिश्रम करे मानसिक परिश्रम करे जब वो परिश्रम करेगा तब कोई कार्य होगा और उस परिश्रम के करने के लिए उसके अंदर शक्ति चाहिए शक्ति प्राप्त होगी तपस्या से तो क्रम इस प्रकार तपस्या करो शक्ति संचय करो और उस शक्ति का परिश्रम पूर्वक प्रयोग करो और जिस क्षेत्र में जहाँ कहीं प्रयोग करोगे वहां पर सफलता होती दिखाई देगी। इस प्रकार से जिस दिशा में अपनी शक्ति लगा दोगे वहीं सफलता होती दिखाई देगी। तो भय उन अति अनुरागा तो जब इस प्रकार से उसने बताया तो यह प्रताप भान को उसके ऊपर बड़ा प्रेम हुआ अनुराग हुआ अनुराग के मैंने देखो बड़ा तपस्वी है इसने भी बहुत तपस्या की और तपस्या के कारण इसको इतना दीर्घ जीवन प्राप्त हो गया इतना ज्ञान है ऐसे करके उसके ऊपर उसको जैसे जैसे उसने उसका परिचय प्राप्त हुआ उसकी तपस्या का ज्ञान हुआ महिमा समझ में आई तैसे तैसे प्रताप भवान उसके प्रति प्रेम करने लगा उसकी अधीनता स्वीकार कर लगा और कथा पुराण का सो लागा और वो कपटभि जो है वो कथा पुराण कहने लगा कथा पुराण कहने के माने ये कि तपस्वी अपने दीर्घ जीवन का परिचय देने लगा अब ये कैसे मालूम हो कि वो एकतन जो है जब से सृष्टि हुई है तब से अभी तक वही शरीर धारण किए हुए है इसको बताने के लिए सिद्ध करने के लिए वो कहने लगा प्राचीन काल में त्रेता में भगवान का अवतार हुआ तब तो भगवान का अवतार हुआ भगवान ने सब लीलाएं की रावण भी पैदा हुआ उसमें बड़ा अत्याचार किया अब वो सब कथा उस समय त्रेतायु कथा सुनाने लगा द्वापर की सब कथाएं सुनाने लगा और और काल की इस प्रकार की सब कथाएं सुनाने लगा तो सब सब युगों युगों की कथाएं सुनाने से ये पता लगेगा कि इसके माने तब ये तब भी था ये तब भी था अगर आज कोई व्यक्ति यह है बताने लगे कि जब अकबर बादशाह जबकि हिंदुस्तान का राया था तब भी मैं भी था तुलसीदास तो जी तो मेरे ही सामने रामायण लिखे उन्होंने और उसे गागा के सुनाया करते तो हमें खुश सुनी रामायण उनकी अच्छा कहा इतने पुराने प्रमाण कहा लिखी उन्होंने अरे कहा कि जब वो भारत जहाँ अयोध्या में जब लिख रहे थे जहाँ तुलसी चौरा है वहां पर तो वहां पर हम भी थे जाते थे हमने देखा तुलसी राजायण लिखते थे, थे अब क्या समझ में तुम तब भी मौजूद थे तो कैसे सिद्ध हो कि तुम उस समय भी थे बहुत प्राचीन जीवन है उस समय की कुछ घटनाएं सुनाओ तो उस समय की वो घटनाएं सुना रहा था किस इस प्रकार हमारे सामने ये ये अवतार हुए ये ये राजा लोग हुए इस इस प्रकार की सृष्टि हुई कैसे कैसे युद्ध हुए ये सब उसके समय जो थे सब अपने अपने काल को सब बातें सुनाने लगा कर्म धर्म इतिहास का, इतिहास का बहुत पुरानी इतिहास सब सुनाने लगा और कर्म धर्म ने <k liquid noise> कर्म क्या है धर्म का उससे क्या संबंध है अध्यात्म क्या है पुनर्जन्म कैसे होता है लोग कैसे पाप पापूर्ण करते हैं कैसे फिर उनका उनको पुनर्जन्म धारण करना पड़ता है उसकी सब बातें उनको सुनाने लगा <k liquid noise> ये जैसे जैसे तमाम बातें सुनाता गया कैसे कैसे प्रताप भान को ये लगा कि वास्तव में ये तो बहुत प्राचीन आदमी है ये तो बहुत ही तपस्वी व्यक्ति है ऐसा तपस्वी तो आज आपने दुनिया में सुना नहीं ऐसा महान तपस्वी कहाँ होगा ये तो परमात्मा स्वरूप ही है ऐसे करके उसके ऊपर विश्वास होता चला करूपण वृत विवेका वो वैराग और विवेक इन सब का वो वर्णन कर रहा था मैंने अध्यात्म की बातें भी आध्यात्मिक जीवन की भी सब बातें को सुनाता गया देखो धर्म अधर्म में ये अंतर है शुभा शिव कर्म में ये अंतर है पुण्य कार्य करने से व्यक्ति स्वर्ग दी जाता है ये सब उसने सुनाया और कहा व्यक्ति जब वैराग्यवान हो जाता है अनासक्त हो जाता है तो फिर वो हो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करता है विज्ञान प्राप्त करता है भक्ति का भी वर्णन किया उपासना का भी वर्णन किया ये सब बातें उसने सुना दी सबकी सब उसको <clears throat> उद्भव पालन प्रलय कहानी उसने ये भी कहा कि सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है सृष्टि का पालन कैसे हो रहा है प्रलय कैसे होती है ये सारी सृष्टि का वर्णन सब करता चला जाता है इससे मालूम होता है कि बहुत ज्ञानी देती है सब जानता है और कहे से अमित याचर जखानी ये सब बातें बहुत उसने बड़े आश्चर्यमई ढंग से बताई जैसे कोई प्रलय का वर्णन करे तो प्रलय तो ऐसे कहे कर, कि मैंने जब समय सृष्टि समाप्त होने को होती है तो प्रलय हो जाती है प्रलय होती है तो कैसे होती है अरे प्रलय होती है तब तो बड़ी अद्भुत होती है बड़ा भयंकर रूप होता है फिर तरफ समुद्र पानी उफनता चलाता उफनता चलाता सारी पृथ्वी के ऊपर भर जाता है सब पृथ्वी पानी पानी में डूब जाती है जिधर देखो सब जगह पानी पानी दिखाई देता है सब्जी उसी पानी में डूब जाते हैं मर जाते हैं सब आंधी बहुत जोर की आंधी तूफान चलती है और फिर उसके बाद में अगली भी आग की भी वर्षा बहुत जोर से होती है और फिर इस प्रकार से पांचों तत्व तो इतने भयंकर रूप कर लेते हैं कि कोई भी प्राणी उस समय जीवित नहीं रह सकता और फिर पृथ्वी तत्व जल में लीन हो जाता है जल फिर अग्नि में लीन हो जाता है और अग्नि फिर वायु में लीन हो जाती है वायु आकाश में लीन हो जाता है और आकाश जो है समष्टि में रूप में हो हो हो हो जाता जाता है है है है है इस प्रकार से सारी हो हो सारी सारी प्रलय जाती की कोई कह ऐसे ऐसे बात सृष्टि कैसे तो ये सब तो उसने सर कैसे शिष्य होती है कैसे प्रलय होता है ये सब उसको ठगने के लिए उसने सब ये बातें उसने बता दी अब ये बात तो शास्त्रों में पढ़ करके भी देखे जा सकते हैं ये कोई छिपी बातें थोड़े हैं कोई शास्त्रों को पढ़ ले तो सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है उसमें सब में लिखी हुई सब में ये सत्युग त्रेता द्वापर ये सब कैसे हुए कब कब भगवान के अवतार हुए कौन कौन राजा हुए कौन कौन कहा का इतिहास हुआ ये सब लिखा पड़ा हुआ कोई पढ़ ले सब जान और सुनाने लगे दूसरे को तो सुनाने लगे ऐसे आश सकें एक बार हमने दक्षिणी ध्रुव का वर्णन पढ़ा दक्षिणी ध्रुव बिल्कुल जहाँ बर्फ जमी रहती है और वहाँ एक पक्षी पैंजन रहता है और वह सब इस करता है उसको ऊपर की दिखाता हुआ मछलियां जिसके उसके नीचे बर्फ के नीचे मछलियां सील मछलियां वगैरह होती हैं वहां पर चलना जहाज वगैरह जो है वो उनका चलना मुश्किल है पानी में उसमें चल नहीं पाते थोड़ी दूर तक जो तो जाते हैं आगे बर्फ है तो उनमें गति उनकी नहीं होती है यह सब उसमें बड़ा विस्तृत वर्णन दिखा हुआ है तो ऐसी एक बार बात हुई तो उसका जो हमने पढ़ा था तत्काल तो का पढ़ा हुआ था सारा वर्णन वैसे ही था तो हमने कहा दक्षिणी ध्रुव तो प्रकार का है सब जैसी सुनाया 10-15 मिनट तो हमने कहा अच्छा दक्षिण ध्रुव का तुम भी गए थे क्या हा? तो लोगों को लगता है ऐसा वर्णन कर दिया कि जैसे हम दक्षिणी ध्रुव होकर वो तो केवल पढ़ा हुआ था ऐसे करके कोई अगर इतिहास की प्राचीन इतिहास की बातें बारीकी के साथ वर्णन करने लगे तो ऐसा लगेगा कि मानो हम भी समेत क्या तुम समय थे क्या तुमने देखा ऐसा होता हाँ सब हमारे सामने इसलिए सब ये वर्णन वो इस प्रकार से कर रहा था सब विस्तार थे तो सुनस मिला तो सुन मही प्रतापस बस भयऊ ये सब सुन करके उसको बड़ा विश्वास हो गया और तब के ऊपर प्रताप भानु को और उसके बस में हो गया आपन नाम कहन तब लेऊ तब उसे ये हुआ देखो ये तो इतना ज्ञानी है और हमने इसके सामने झूठ बोल दिया हमने अपने आप को प्रताप भान नहीं बताया उसका मंत्री बता दिया तो ये कहता होगा कि देखो ये तो बड़ा झूठा आदमी है और जान गया होगा तपस्वी जरूर तब तो अपनी जो गलती उसने की थी प्रताप भवान ने वो उसको बताने लगा वो कहने लगा कि महाराज हमारा हम मंत्री प्रताप भान के मंत्री नहीं है स्वयं अपने आप को जिससे कि वो अपनी तरफ से बता दे तो जब से जैसे ही उसने बताना शुरू किया तो तपस्वी क्या बोला अरे तुम्हें कुछ बताने की जरूरत है नहीं वो तो हम पैसे ही जानते है कहता पे जानू तो ही वो हो जो कपटमुनी था वो प्रताप भान से बोला अरे मैं तुमको जानता हूं तुमको जानता हो कि मैंने तुम्हें जानता हूं तुम प्रताप भान हो तुम प्रताप भान के मंत्री नहीं तुमने जरूर बोल दिया लेकिन कोई बात हमसे छिपी थोड़ा है हम तो जानते हैं सर हम तो सर्भ्य हैं इसलिए तुम कुछ भी बोलोगे तो कुछ हमसे बात छिपी नहीं है तुमने जो है अपने आप परिचय ये नहीं दिया कि तुम प्रताप भान राजा वो मंत्री बताया तो ये तो राजा का धर्म है उसे ऐसे करना ही चाहिए चतुर व्यक्ति को राजा को ऐसा ही करना चाहिए तुमने ठीक यही किया तुम्हारा यही धर्म है ऐसे करके उसका समर्थन करता कि इन्हें वो कपट लाग भल मो ही तुमने जो मेरे साथ कपट किया कि मुझको पर अपना मंत्री कह करके तुमने दिया वो हमको तुम्हारा ये कपट अच्छा ही लगा क्योंकि राजाओं को ऐसे ही करना है इसका मान तुम बुद्धिमान व्यक्ति हो समझदार हो ऐसी उसकी प्रशंसा की उसको ये नहीं कहा कि तुमने हमसे झूठ बोला हम सब जान गए नहीं कहा ये कहा तुमने जो झूठ किया बोला वो अच्छा किया ये तो तुम्हारा गुण है ये ऐसे कह दिया तो सुन महीस असनीत जहां तहां नाम नर नृप कहा कि देखो वीराया ये राजाओं का यही धर्म है कि वे अपना परिचय जहां तहा हर किसी को नहीं देते ये राजाओं की राजनीति के अंतर्गत एक बात यह आती है सुनमहीस माने मानव का संबोधन है के लिए और फिर कहते असनीत की नीति यह है कि जहां तहाँ नाम न कहा नृप राजा लोग जहा तहां अपना नाम अपना परिचय नहीं देते मोही तो ही पर अतिप्रीत मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेम है और सोई चतुर्ता विचार तब ये तो तुम्हारी चतुर्ता है तुम्हारी चतुर्ता को विचार करके कि तुम चतुर राजा हो बहुत अच्छे योग्य राजा हो ये बात समझ करके तुम्हारे ऊपर मेरा प्रेम हो मैं तुमसे कोई नाराज नहीं कोई तुम्हारे रुष्ट नहीं हूँ तुमसे मुझे बल्कि तुमसे प्रियता है तुमने जो कुछ कपट किया हमारे बोला इस प्रकार से वो भी तुमने अच्छा किया ये तो तुम्हारा गुण है ऐसे करके उसको बोल दिया तो अभी ये बात और आ गई तो प्रताप भान और प्रसन्न हो गया उसने कहा कि देखो ये हमको हमारे हमने हालांकि किसके साथ कपट किया लेकिन ये भी उसकी बुराई नहीं मानता अच्छा ही करके मान रहा है तो प्रताप भान को और उसकी प्रतिक्रियता लगी <coughs> आगे फिर देखिए क्या होता है कि नाम तुम्हारे प्रताप दिनेसा सत्य केत तो तब पिता नरेसा गुरु प्रसाद सब जानिए राजा कहिए कहियनापन जानिए काजा कि तात तब सहज सुधाई प्रीत प्रतीत नीति निपुणाए उपज परी ममता मन मोरें कह कथा निज पूछे तोरे अब प्रसन्नमय संशय नाही मांगज भूप भाव मन माही सुन शुभचन भूपति गही गहिपद विनय कीन विधिना कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे पदारथ तरतल मोरे भुई तथि प्रसन्न विलोकी मांगी अगम बरोहोंशोक जरा मरण दुखरहित तनु समर्जित जन को एक छत्र ऋपुहीन मही राज कलप हो रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय अब कपट गुण बोलता है कि हम तो तुम्हें तुम्हें नाम अपना बताने की जरूरत नहीं है कि तुम कौन हो हम स्वयं जानते हैं कि नाम तुम्हारे प्रताप दिनेशा तुम्हारा नाम प्रताप भानु है ये मैं पहले जानता हूँ सत्य केतु तब पिता नरेशा और तुम्हारे पिता का नाम सत्य है सत्य के राजा थे उनके तुम पुत्र हो मैं तुमको जानता हूँ गुरु प्रसाद सब जानिए राजा के राजन गुरु की कृपा से हमें ये सब ज्ञान है गुरु की कृपा से हमें सर्वज्ञता प्राप्त है और हम सब जानते हैं इसलिए कहीं कोई बात हमारे लिए छिपी नहीं है कही नया अपन जानिया काजा लेकिन जो सर्भज्ञ है उस सर्वज्ञता की बात हम कहने लगे की हम ये भी जानते वो भी जानते हैं तो सब हमारा तपस्या क्षीण होती है हमारा काम बिगड़ता है इसलिए हम ये सब सर्वज्ञ होते हुए भी बताते नहीं हैं हम अपनी जो सिद्धियां हमको प्राप्त हैं उन सिद्धियों का हम प्रयोग नहीं करते मैं किसी को बताते हैं कि कौन कौन सिद्धियां हमको तपस्या के बल पर प्राप्त हो गई आकाश के मैने नुकसान होना अपने हानि होना काम बिगड़ता है उसे हमारी साधना में बाधा उपस्थित होती इसलिए तपस्या नष्ट न हो इसलिए मैं इस प्रकार की सर्वज्ञता इत्यादि की जो सिद्धियां हैं उनको प्रयोग में नहीं लाता तो देख ताज सुधाई लेकिन हमने देखा कि तुम तो बहुत सीधे हो और बहुत सी गुण है तुमने प्रीति तुमको हमसे प्रीति है प्रती तो हमारे ऊपर विश्वास भी है तो नीति निपुणाई और नीत में निपुण भी हो तो ये सब बातें हैं, पर उसने देखी इस समय नीत निपुणता के मैंने राजा ने अपने परिचय नहीं दिया और अपने आप को मंत्री करके बताया तो इसकी नीति निपुणता हुई और उसको विश्वास ये कहते ही रहा प्रताप भान कि हमें आपके ऊपर बड़ा विश्वास है आप बड़े सिद्ध सिद्धों आपकी महिमा अपार है ऐसे करके उनको विश्वास भी दिखा रहा था प्रेम भी दिखा रहा था कि हम तुम्हारे अधीन हैं इस प्रकार से बोल रहा था तो वो कहता है वो तपस्वी कहता है कि देखो कपट मुनि कि हमें तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेम है और उस प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए कहता है कि अब प्रसन्नमय संशय ना तुम्हारे ऊपर प्रेम है इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ इसमें राजा जरा भी सं नहीं अब तुम मांगो जो भूप भाव मन माही ये राजा तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वो तुम तुमसे मांगो वरदान देने के लिए कहता है और सुन शुभ भूपति हरसाना अब देखो जब वरदान देने की बात आई तब ये राजा जो है सुन करके बड़ा प्रसन्न हुआ क्या ऐसा तपस्या अगर वरदान दे देगा तो जैसा ये बोल देगा वैसा ही होगा और बिल्कुल सच्चा होगा इसमें जरा भी संदेही वाली बात नहीं ऐसे समझ कर उसने समझाई तो वरदान प्राप्त हो रहा है और बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा तो बहुत खुश हुआ और बोला कि गई पद विनय कीने दिन आना और उसने फिर उसके जो है कपट मुन के चरण पकड़ करके भूत विनय की कहा कि आप बड़े कृपाल हो बड़े दयालु हो कि हमारे ऊपर इस प्रकार से दया कर रहे हो हम आपकी क्या सेवा कर सकते है यहाँ बन में रह करके ऐसे करके बड़ा उसके साथ अनुनय विनय उस तपस्वी की राजा ने की और कृपा सिंधु मुनि दर्श तुम्हारे बोला के हे मुनि महाराज आपका दर्शन प्राप्त हुआ यही बड़े सौभाग्य की बात है दर्शन मार्च से चार पदार्थ करतल मोरे पदार्थ धर्म काम मुख्य चार पदार्थ कहलाते हैं ये पुरुषार्थ ये सब अब हमारे हाथ में आ गए तो इस प्रकार का प्रसिद्ध संतों के दर्शन से सिद्ध पुरुषों के दर्शन से ये सभी उपलब्धियाँ व्यक्ति को जीवन में हो जाती है तो वही बात उनसे कर आता कि आप तो सिद्ध पुरुष परमात्मा स्वरूप हो आपके दर्शन हो गए तुम्हारे परमात्मा के ही दर्शन हो गए अब आप जो कुछ अब हमें दर्शन मात्र से ही, सब अपने आप ही हमें प्राप्त है वरदान मांगने की क्या जरूरत लेकिन फिर भी जो है प्रभु तथा प्रसन्न विलोकी, लेकिन हम जब देखते है की आप भगवान आप बहुत प्रसन्न हो तो फिर अगर वरदान मांगने के लिए, के लिए कहते भी हो तो मांग अगम बर हो अशो तो वो वरदान जो अगम वरदान है वो भी मैं आपसे मांग लेता हूँ और वो वरदान प्राप्त हो जाएगा तो मेरे सारे शोक दूर हो जाएंगे तो अभी इसके मायने ये है कि वो जो बातें संभव नहीं है वो भी प्राप्त करने की वो उसके मन में काम जैसे कि ये पांच भौतिक शरीर है ये सदा रहने वाला नहीं है प्रकृति का ये स्वभाव है कि ये शरीर जो है पंच महाभूतों का बना है प्रारंभ के अनुसार कुछ दिनों तक चलता है उसके बाद शरीर छूट जाता है पंचम तो मिल जाता है लेकिन फिर भी व्यक्ति ऐसा जानते हुए भी जो बातें संभव नहीं है वो व्यक्ति फिर भी चाहता चाहता है व्यक्ति की हमारा शरीर हजारों हजारों वर्ष तक लाखों लाखों वर्ष तक बना रहे तो मनुष्य की इच्छा कैसी है अगम है जो हो नहीं सकती इच्छा वो करता है। इस प्रकार की इच्छाएं जो है व्यक्ति की वो व्यक्ति के अंदर स्वभावता है विद्यमान है एक तरफ जानता कि हो नहीं सकता और दूसरी तरफ ये भी चाहता कैसा हो जाए तो बड़ा चाहता दोनों बातें चाहता तो ये जो है उसके मन में व्यक्तियों की होती है राजा के मन में इस प्रकार की ज्ञानवान व्यक्ति के मन में ये है कि वो जानता हो कि क्या संभव क्या संभव नहीं शरीर पांच भौतिक नष्ट होने वाला है ये सदा रहने वाला नहीं है अगर जो जानता वो ज्ञानी जो ये जानता है कि अपना स्वरूप आत्मा है आत्मा अनादि अनंत है वो नित्य विद्यमान है उसका विनाश नहीं होता ऐसा जानने वाला ज्ञानी लेकिन आत्मा का तो ज्ञान नहीं हो और शरीर को आत्मा की तरह से अनंत काल तक बनाए रखने का विचार करे इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं लेकिन ऐसी बातें भी लोग चाहते हैं राजा भी चाहता मांगिए मांग अगम्बर होगा की वो कहता है ये अगम्बर हम आपसे मांगते हैं जो नहीं हो सकता वो बरदान भी हम आपसे मांगते हैं और अगर वो मिल जाता है तो फिर तो कोई शोक की बात ही नहीं तो सारे शोक दूर हो गए अब वरदान देखो कैसा है सब अगम ही उसके एक नहीं कई बातें मांगता है कहता जरा मरण दुख रहित तनु और समर जन को एक पहली बात तो ये ये शरीर में न जरा हो न मरण हो न शरीर में बुढ़ापा और न शरीर मरे और दुख रहित तनु माने शरीर में कोई रोग भी न लगे वो दोहा चुग लिखा जा रहा है तो रोग के स्थान में दुख रहित बोल दिया दुख रहित के माने रोग रहित न शरीर में रोग हो न शरीर में बुढ़ापा आवे न शरीर मरे ऐसा तो हमें शरीर प्राप्त हो और समर जितय जन को और युद्ध में भी हमको कोई जीत ना सके एक छत्र रिपहीन मही और तो सारे पृथ्वी के ऊपर एक छत्र हमारा राज्य हो रिप हीन पृथ्वी के ऊपर हमारा कोई शत्रु ही न हो और राजकल्प सत हो और ऐसा राज्य हम तो कितने दिन प्राप्त हो सौकल्प तक ऐसा राज्य बना रहे अब सौकल्प तक राज्य बना रहे मैंने उसका भी चाहता कि हमारा भी शरीर सौकल्प तक बना रहे और तो सौकल्प तक हम राजा बना रहे और न बुढ़े हो न मरे न रोग लगे ऐसी कल्पनाएं व्यक्तियों की होती है ये एक शास्त्र एक बताता देखो लोगों की दुराशाए कैसी कैसी होती हैं, कैसे कैसे अजीब कल्पना व्यक्ति करते हैं क्या क्या व्यक्ति चाहते हैं संसार। ऐसे असंभव चीजों की कामना करते रहते हैं और फिर परेशान होते दुखी होते अब ये ये जरा मरण दुख रहित तन ये शरीर है और शरीर का नाम शरीर इसलिए है क्योंकि शरीयते हित शरीर शरीर नाशवान होता है इसलिए ही शरीर कहलाता है अगर शरीर नाशवान ना होता तो उसको शरीर कहते नहीं शब्द ही उसका प्रयोग न करते उसका नाम ही शरीर इसलिए रखा गया ढूंढ करके शब्द ऐसा बनाया गया जिससे व्यक्ति को शरीर शब्द का जब प्रयोग करे तो उसे याद रहता रहे ये शरीर तो सदा रहने वाला नहीं नाश जरूर हो जाएगा और ऐसे नश्वर शरीर को कोई व्यक्ति चाहे कि अविनाशी हो जाए तो यह अगम बात हो गई है ऐसी अगम बातों की कामना नहीं करनी चाहिए यह शास्त्र वृद्ध बात अगर इनकी कामना करेगा तो उसको दुर्दशा होगी उसकी यह तो असंतुष्ट रहेगा दुखी रहेगा यह उसके प्रलोभन में पड़ करके प्रताप भान की तरह से कहीं ना कहीं चक्कर में फंसेगा यह कामना व्यक्ति के लिए कल्याणकारी नहीं है ऐसे समर समर जितने को और वो कहता मैं इतना शक्तिशाली बना रहा हूँ युद्ध में कोई मुझे जीत भी न सके तो जीत सकने के युद्ध में तो सृष्टि का इस प्रकार चलता है कि पहले जो राजा थे प्रताप भान ने जीत लिए कुछ काल के बाद में ऐसे व्यक्ति आएंगे ऐसे राजा होंगे जो प्रताप भान को जीत लेंगे सता एक नहीं रहते इतिहास पढ़ो कितने राजा होते गए चक्रवर्ती राजा हुए छोटे राजा हुए बड़े हुए छोटे हुए बने बिगड़े ये तो राज्य का आना जाना बनना बिगड़ना हार जीत ये तो जीवन का स्वभाव है सदा होता ही रहता है एक छत्रहीन में ही पृथ्वी पर कोई ही न हो एक छत्र हो जाए तो ये तो संसार तो ऐसा है कि इसमें जो है वो शत्रुता हो, होना स्वाभाविक क्योंकि ईर्षा द्वेश संसार में होता ही है भौतिक जीवन का लक्षण यही है की जहाँ व्यक्ति के राग द्वेश होंगे लड़ाई झगड़े होंगे अशांति होगी और इससे बच नहीं सकते जब तक व्यक्ति का आध्यात्मिक जीवन न हो परमार्थिक जीवन न हो परमार्थ में परिवर्तन न हो तब तक ये सब उसके जीवन में भौतिक जीवन में स्वभावता बने ही रहेंगे। अब दीर्घ जीवन भी काल्पल का, का राजकल्प सत हो सौक तक एक कल्प के माने सतयुग आवे त्रेता आवे द्वापर आवे कलयुग आवे एक कल्प बीत गया फिर इसी प्रकार से आवे अब एक कलियुग में ही हजारों हजारों लाखों पर उसका कलियु और उसका फिर दुगना द्वापर उसका तिगुना जो है वो त्रेता द्वापर मैंने दुगना त्रेता माने तिगुना और सत्य उपचौगुना अब कितना काल हो गया लाखों को हो गया करोड़ों तक तो पहुंच गया इतना लंबा तो एक काल और फिर सौ ऐसा ही हो तो इसके माने ही क्या हमेशा बने ही रहो तो। तुम कभी का समाज जीवन समाप्त ही ना सदा ऐसे ही उत्तरकांड में कथा आती काकभूषण के कि काकभूषण का भी बहुत दीर्घ जीवन है लेकिन कितना दीर्घ जीवन है सात कल्प अभी बीते उनको बस अभी कल्प तो नहीं बीते लेकिन ये चाहता है कि मेरा जीवन कल्प का हो जाए तो ये इस प्रकार की कल्पनाएं व्यक्ति करते हैं उसका परिणाम क्या होता है कहता पसन पैसे हो <द्रावरे> गए गए कारण एक कठिन सुनसो कालवीसा एक विप्रफुल छाण महिषा तप बल विप्र सदा बरियारा तिनके कोपन को रखवारा जो विप्रन बस नरेशा, तो बस विधि विष्णु महेशा, भुजा कर श्राप बिनु सुनु माला तोर नास नहीं कबन काला हर शिवराव वचन सुनतासु नाथन होय मोरी अब नासु तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना निधान मोकम काल कल्याण ऐमस्तु मस्तु कपट मुनि बोला कुटिल बहोरी मिल हमारा भुला बन जय कह तो न तो हम नखोरी नखोरी रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संगतन की जय <coughs> पर ऐसे ही हो वो कपट मुन बोला की जैसा तुम चाहते हो जैसी तुम्हारी कामना ऐसा ही होगा ऐसी होगा कि तुम्हारा शरीर भी इसी प्रकार से जरा मन रहित हो जाएगा और कोई तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारा नहीं होगा जो तुमको जी, जी सके सारी पृथ्वी पर तुम्हारा राज भी रहेगा और सौकल्प तक तुम्हारा जीवन चलता रहेगा सब बातें, बातें <coughs> कारण एक कठिन सुनसऊ लेकिन उसके बीच में एक बाधा आ सकती है बस वो एक कारण एक उसके बीच में एक कारण है कारण एक बाधा से तात्पर्य है कि अगर वो बाधा नहीं आती है तो बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो कालो तुपना ये सीसा कहते काल तुम्हारे सामने अपना सिर झुकाएगा माने तुम काल के भी ऊपर हो गए तो मैं काल तुमको नहीं खा सकता सारे संसार तो काल के अधीन है काल के अंदर सब समा जाते हैं सब नष्ट हो जाते हैं लेकिन काल तुम्हारे सामने नहीं आएगा और तुम कभी नहीं मरोगे तुम यही नहीं की स्वकल्प तक तुम बने रहो स्वकल्प क्या उसके बाद में भी काल तुम्हारे सामने सिर उठा सकता तुम कहानी नहीं पहुंचा सकता ये दशा हो जाएगी तुम्हारी लेकिन एक विप्र को लिछाण मिसा लेकिन एक विप्र लोग हैं वे लोग बस ऐसे हैं कि अगर वो तुम्हारा विरोध न करें तो ऐसा ही होगा तुम्हारा विनाश करने का एक कारण बस रह सकता है विप्र हो सकते हैं अगर वो तुम्हारा विनाश न करें वो तुम्हारे नाराज नहीं होते हैं तुमसे क्रोध नहीं करते हैं तो इसके मान्य ये है कि तुम जैसा तुम चाहते हो ऐसा ही होगा सब इच्छाएं तुम्हारी पूरी होने अब ये वाली बात क्यों ला दिया बीच में उसने क्योंकि वो कपटबन पहले से ही योजना बनाए बैठा हुआ था कि राजा से कोई वरदान मांगने के लिए कहो पर जब वो वरदान मांगे तब यही बात उसे कह दो अगर ये कोई और दूसरा भी वरदान मांगता तो भी बीच में यही बात कह देता कि देखो वरदान तो तुम्हारा ये सही है हो जाएगा हम तुम्हें दे देंगे लेकिन विपरों को प्रसन्न रखना पड़ेगा अगर वो नाराज हो गए तो तुमको साप दे दिया तो हमारा वरदान वहा नहीं करेगा उन विपरों का शाप ही काम करेगा और उसके कारण से तुम्हारा फिर वो वरदान वरदान चलेगा नहीं और तुम्हारा विनाश हो जाएगा इसलिए उनको प्रसन्न रखो और ऐसी बात उसने क्यों कई बिपरों की बात ला करके क्योंकि पहली योजना बना रखी थी उसने कि बिपरों का बहाना करके उनके द्वारा फिर हम साप देने की इसकी व्यवस्था बना देंगे ये करेगा ब्राह्मणों को प्रसन्न और वो उनमें से हम उनके द्वारा ब्राह्मणों से इनको प्रसन्न नहीं होंगे नाराज करा देंगे और नाराज करके उनसे साप दिला देंगे जहां उन्होंने श्राप दे दिया तो इसका विनाश हो जाएगा वो सब कथा के जो आगे की जो चल रही कथा आएगी उसके सब के मूल में वो पहले ही से विचार किए हुए बैठा था कि ऐसा ऐसा करेंगे हम तो वैसे ही फिर उस समय घटना घटती है इसमें तब कहते हैं तप बल विप्र सदा बरियारा कहते हैं कि तब ब्राह्मण लोग तो बड़े तपस्या होते हैं और तो तपस्या की तपस्या के कारण वे बड़े बरियार होते हैं बरियार बने बड़े शक्तिशाली होते हैं उनके साथ में किसी का बल नहीं चलता उनके साथ में किसी की तीन तक्रम नहीं चलती, वे सबका जो है वो हो अपने बल से उन सबको एक किनारे कर देते हैं को को रखवारा, अगर वो क्र धुए तो उनसे कोई बचाने वाला नहीं है कहते हैं, जो विप्रन बस करो नरेसा अगर तुम विप्रो को अपने बस में कर लो तो तू बस विधि विष्णु महेशा तो तुम ये समझो कि तुम्हारे बस में ब्रह्मा विष्णु महेश भी बस में तुम्हारे हो गए और तो बात ही क्या अब ये ब्राह्मणों की महिमा जो इनको सुना रहा है वो इसलिए प्रसन्न करने, करने के लिए ये तैयार हो, हो जाए बस बाकी तो हम आगे इसके विनाश करने की युक्ति बना लेंगे इसलिए इतनी प्रशंसा सुना रहा है तो कहता चल मैं ब्रह्म कुल सरो आई कि ब्राह्मण कुल के सामने उनसे कोई किसी की जबरस्ती नहीं चलती <coughs> क्योंकि बड़े शक्तिशाली उनसे शक्तिशाली कोई बात <coughs> ब्राह्मणों की शक्ति जो है वो केवल बुद्धि का बल है क्षत्रियों का बल तो शारीरिक बल ही है और और लोगों का बल जो है धन का बल है दूसरे प्रकार के बल हैं लेकिन ब्राह्मण का बल बुद्धिबल है अगर बुद्धिबल है तो बुद्धिबल के सामने सारे बल निबल है कमजोर है जिसके सबसे ज्यादा बुद्धिबल है वही सबसे ज्यादा बलवान है शरीर बल भी किसी के पास धन बल भी बहुत हो लेकिन बुद्धि बल न हो तो उसका वो सब नहीं चलता है जिसके पास बुद्धि बल है उसके सामने सब बल उसके अधीन है सब उसके नीचे चलेंगे इसलिए जो है ये कहते हैं कि ब्राह्मण क्या करते हैं कि केवल तपस्या के द्वारा अपना बुद्धि बल ही बढ़ाते रहते हैं तपस्या करेंगे तो बुद्धिबल उनका बढ़ेगा बौद्धिक तो शक्ति उनको आएगी उसी के बल से उनकी सारी सफलता है तो इसको ये उनके साथ बात स्वाभाविक है कि जो जिसके की बुद्धिबल होगा ब्राह्मण में कहो उसके स्थान में बुद्धिबल कह दो जो व्यक्ति बुद्धिबल में श्रेष्ठ होगा उसी का काम चलेगा बनेगा और जो बुद्धि में कमजोर होंगे वो चाहे दूसरे प्रकार से सत्यशाली भी हों तो भी उनकी शक्ति काम नहीं करेगी बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि काम करेगी यहां ब्राह्मण के माने सत्यगुण प्रधान सत्यगुण प्रधान के माने बुद्धिबल प्रधान ऐसे अर्थ लगता है सातवें ब्राह्मण के माने कोई मूर्ख एक जात में पैदा हुआ मूर्ख लंठ व्यक्ति जो है वो, वो उसके सब वो कोई कुछ करना चाहे तो नहीं कर सकता चाहे इतना वो अपने कहक में ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ जब उसके बुद्धि नहीं उसके पास तपस्या नहीं उसके पास कोई साधन बल नहीं तो दुनिया में क्या कर सकता ब्राह्मण तो तब है जब उसमें सत्य गुण हो तो तब है जब उसमें बुद्धि बल हो जिससे कि अपने जीवन में सफलता प्राप्त तो की जाती है तो कहते उनके सामने बस नहीं चलता बाकी जो है और तो तुम छत्री हो राजा हो तुम्हारे साथ और राजा लोग जो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम्हारा जीवन भी दीर्घ जीवन होगा राज्य भी इसी प्रकार से होगा लेकिन इन विपरों को तुम अपने बस में करो कह सत्य कहा भुजा उठाई कही ये बिल्कुल सत्य बात है दोनों भुजाएं उठा करके हम इस प्रकार बोलते हैं विप्र शाप तोर साप नहीं उकाला। अगर ब्राह्मण तुमको शाप नहीं देते वो नाराज नहीं होते तो किसी काल में भी तुम्हारा नाश नहीं मैंने उसने तो कहा कि हमें कल्प तक हमारा नाश ना हो और ये कहता तो ना तुम्हें कल्प क्या किसी काल में तुम्हारा नाश नहीं हो सदा तो इसी प्रकार बने रहो लेकिन बस ये कि ब्राह्मण साफ न देखो डर एक उनके कारण तो प्रकार यहाँ एक आध्यात्मिक सत्य और है और वो ये है कि जैसा बता रहे थे कल उपनिषद की गाथा कि उसके अनुसार इस पृथ्वी का सुख गंधर्व लोग का सुख और उसके बाद में पितृ लोगों का सुख उसके आगे स्वर्ग का भी सुख इस प्रकार से अनेक सुख हैं एक से एक ज्यादा सुख हैं लेकिन सभी सुखों में एक न एक उसके साथ में कामना या उसके बीच में कुछ न कुछ एक लकुना लगा हुआ है कोई ना कोई बाधा लगी हुई है हर सुख के सामने चाहे स्वर्ग का भी सुख हो ले उसके सामने एक बाधा लगी हुई है क्योंकि उसे यह दिखाई देता है कि सदा रहने वाला नहीं है और उसे यह भी दिखाई देता है कि मुझसे श्रेष्ठ और भी प्राणी हैं यह बात बराबर उसकी बनी रहेगी ये संसार में व्यक्ति इस लोक में हो चाहे परलोक में कहीं भी हो उसके साथ ये भय बना ही रहता है तो वो भय इसने दिखा दिया देखो भौतिक जीवन में भी अगर विप्र का भी शाप का भय है तो व्यक्ति चाहे ना शक्तिशाली हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अगर विप्र का भी भय बना हुआ है इसके माने उसका जीवन आध्यात्मिक नहीं है निर्भयता और अमृतत्व ये सब अध्यात्म ही प्राप्त होने वाले भौतिक जीवन में नहीं ये राजा राज्य चाहता है भौतिक जीवन चाहता है